चरण सरोज रज मन मुगरे दुआ संख्या दो सौ संख्या दो सौ पचासी के बाद गढ़े गढ़े बाजने बाजे सब ही मनोहर मंगल साजे। सुमणी करणी गान कल को सुखे कर बरणिन जाय जन्म दरिद्र मनो नि दिशाई विरस सास भय सी सुसारी जन्म विजुदय चको जन चीन कौश सही प्रणाम घन धन देव राम महित्र सत्य तीन दो भाई जो सुख सुब गर नाथ प्रवीणा रहा विवाह छापीना तू ती धन भय सुरनर नाग दिवित सब ताहु सदप जाय तुम करहु अब जोहारुज भी प्रकुल वृद्ध गुरु दीज वि आचाराम चंद्रशी ग अब जनकपुर में ये हालात देखिये प्रशांत जी भगवान श्री राम जी की कमना करते हुए चले गए अब उसके बाद वहां सब जगह प्रसन्न का बेटा लोग फूल बचाने लगे और बागे बजने लगे जो राजा कुटिल राजा लोग थे वे लोग उसके माने बाकी कुछ राजा बचे जिनकी इच्छा थी बुरा देखे भगवान के दर्शन प्राप्त करें भगवान की भक्ति की, ये रुके और बाकी सब चले गए आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी बागे बजने लगे नगर में भी नीचे यहाँ पर भी बागे बढ़ने लगे यहाँ पर भी जो हो महिलाएँ जो हैं सियाँ वो झुंड के झुंड होकर के बागे वर्णन करते हैं क्या क्या प्रसन्नता कैसे थैली का तरफ इसका वर्णन करते हैं अपज रहे बाद में बागे तो खुद जगह जगह बागे बढ़ने लगे टेनों में बहुत धनाघम बागे बढ़ने लगे यहाँ जो है जो है हो बागे बढ़ना शुरू हो बाजे तो पहले भी बजे तो तो तो बाज। थे तो बाजे ने उनको जो है लेकिन तब तो बाजे बजे थे अब क्या हुआ अति गई अति पहले नहीं अब अति हो गयी मैंने जितने बच सकते थे उतने बाजब बदने लगे पूरे मन से बदने लगे सारा कार्यक्रम बढ़ने लगा सभी मंगल साजे और सब जो है अपने मंगल साथ सजाने लगे मंगल <kissar> <kissar> साथ सजाने के मैंने सब अपने सजावट की सामान्य कार्य में लग गए भवनों को सजाने लगना नगर को सजाने लगना अपने अपने मकानों को सजाने लगे ये सब सजने की तैयारियां है भी अपने अपने सच सज करके आभूषण इत्यादि धारण करके वस्त्र धारण करके आ गए और वो जूठ जूठ में सुन स नहीं वो स्त्रियाँ जो है वो एक झुंड का झूठ करके इकट्ठे जाती एक साथ मिल करके जाते उनके सुमुख उनकी सुंदरता का वर्णन कर लिया सुनैनी उनके ने सुंदर का वर्णन कर लिया तो बहनी उनकी वाणी भी बहुत मधुर है उसका भी वर्णन कर लिया और दान कल तरह कर स्त्रियों की सबकी सुंदरता का वर्णन इस प्रकार से हो गया और विभिन्न प्रकार की सुंदरता का भी वर्णन हो गया लेकिन अब ये सुन्दरता को आध्यात्मिक रूप से देखो तो क्योंकि अब ने भगवान श्री राम जी के सीता जी के दर्शन किए हैं इसलिए अभी है। अब ये नहीं है और सुनैना जी भी है वो भी आ गयी भी भगवान श्री राम जी के दर्शन किए तो जिसको भगवान राम के दर्शन हो उनके लिए प्रसिंद तो जो भगवान के गुण गावे उसका मुख भी सुंदर है उसकी वाणी भी सुंदर है तो इसलिए बताने के लिए उस अवसर आरोप ये सब इनकी सुंदरता दिखने में आती है आध्यात्मिक सुंदरता दूसरे प्रकार की है भौतिक सुंदरता दूसरे प्रकार की है भौतिक सुंदरता बनावट की सुंदरता रचना कारीगरी की सुंदरता आध्यात्मिक सुंदरता जो इफेक्टिव होती है इफेक्टिव जो व्यक्ति के प्रभाव डालती है उसने जो है लोग आध्यात्मिक इसलिए सुंदरता महाराज जनक जो है बहुत सुखी हो गए कितना वर्णन किया गया अभी प्रसन्नता पहले भी जनक हुए थे दे दे दे लेकिन तब तो तक आ गए परेशानी तो उनका फिर भय उत्पन्न है। गया फिर चिंता उत्पन्न हो गई उनका सुख जाता रहा अब जब आपका हुआ तो वो बहुत सुखी हो गए ऐसे सुखी होगा गए जैसे जन्म दर्द मैंने बिताई मैंने ऐसा हो जैसे जन्म का दर्द भी हो अपनी संपत्ति से जाकर बड़ा सुखी होगा ऐसे सुखी हो गए मैंने उनकी इच्छा हो गयी दीर्घ प्यास भैंसी सुखारी सीता जी भी सुखी हो उनका भी भय जाता रहा और उनको जो डर लग रहा था परशुराम जी का और सख्ती उन्होंने उनको डरवा भी दिया था परशुराम जी बड़े भयंकर है उनके ऐसे ऐसे उनके युद्ध किए हैं ऐसा ऐसा संघार किया है बड़े कुमारी चंद्रमा को दर्शन चंद्रमा की तरफ देखे इसी प्रकार से सीताजी अपने स्थान से भगवान श्री राम जी को देख रहे हैं उन्हीं की तरफ उनकी दृष्ट लगी है उन्हीं का मन उसी तरफ लगा हुआ है जनित कर सकेंगे प्रणाम अब उसके कार्यक्रम प्रारम्भ होता है ये तो वर्णन हो गया स्थिति का जनक की तीन कौशिक जनक जी अपने लक्ष्मण पहुँचे तो थे, थे, थे, और उनको प्रणाम किया जनक तीन कौशिका कौशिक विश्वादी को, तो को प्रणाम किया बार बार प्रणाम किया अप्रू प्रसार धन धन देव रामा और उनसे बोले कि आपकी कृपा ऐसी भगवान राम ने धनुष्ठ किया एक बात आप देखेंगे यहीं से ये प्रारंभ हो जाती है कहते हैं ये भंजे प्रसाद आपकी कृपा ऐसी भगवान राम ने धनुष तो यही बात महाराज दशरथ भी रिपीट करते हैं बार बार अयोध्या में देखें निकल करके तो वो भी बार बार कहते है की ये, ये तो इनकी केवल कौशिक कृपा तुम्हारे बाद में बोले ये सब कैसे हुआ ये सब आपकी ही कृपा से हुआ है। तो आपके विश्वामित्र आपकी ही कृपा से सारा ये विवाह का मिलाया भी महुस भी टूटा उसमें विश्वामित्री जी आगे किसी की तरफ संकेत वश्यू जी ने किया था पहले जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चलने लगे थे उनखंड का संघार से एक बहना था वो तो मारे गये वो भी एक कार्य था हो गया लेकिन मुख्य बात ये थी वशिष्ठ ने कहा कि इनको ले जाओगे तुम इनको ले जाने गे राम लक्ष्मण बहुत अच्छा अब क्या परिणाम अच्छा अब वो परिणाम सामने आता है पहले वशिष्ठ बशुष्टी ने बताया की क्या होगा भविष्य में लेकिन विश्व जी ने भगवान राम का सीता जी का दुआ इनका सपका हो गया ये मंगल कार्य सम्पन्न हुआ उसमें विश्व उनकी सब प्रशंसा या उनका जो कि गौरव जो विश्वामित्री तो जी को तो प्राप्त होता है तो विश्वामित्री मा। से से तो जी माध्यम बने वो उनको लाए इसलिए कहते हैं कि की से ही प्रकाश है ये भगवान राम ने किया हम वही कृपे की उन्हें दो भाई और दोनों भाइयों ने हमको कृतिक दोनों भाइयों ने कृतिक दिया अभी पर इनका भूले नहीं जनन जी के लक्ष्मण जी ने परशुराम जी ऐसी कितना मोर्चा लिया हम निर्भर होकर के कैसे बात करते रहे वो मानो जनन जी को लक्ष्मण जी के कारण एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिल गया और परसुर नहीं बनना पड़ा बच गए उनका सबका समाधान बन गया इसलिए ये कहते लक्ष्मण जी ने ये दोनों दोनों भाइयों ने करते-करते कर दिया अब जो उचित तो कही, कही अब कहा कि अब जो कुछ करना ठीक समझे आप वो अब हम बताइए गुसाइनी संबोधन के लिए बड़े लोगों के लिए आपसे बोलते स्वामी के तो अब बताइए की अब आगे क्या करना चाहिए अब जनक जी अपने मन से निर्णय नहीं कर लेते नियम यही है समय विस्तार सबसे आगे है और उन्हीं के संरक्षण में सरकारी हो रहा है तो जनक जी उन ऐसी पूछने का क्या होना चाहिए नरनाथ प्रवीणा विश्वामित्री उनसे बोले से बोले जनक जी ऐसी नरनाथ प्रवीणा के हे नरनाथ आपको तो महाराज में जो है राजा हैं, नरनाय हैं और प्रवीण भी है प्रवीण में आपको सारा ज्ञान है प्रवीण का इस बात की व्यक्ति को लौकिक वैदिक रीत ऐसी मालूम होनी चाहिए सब जानता हो कि समय क्या कार्य करना चाहिए वो प्रवीण है कुशभ है इसलिए जो है इनके लिए कैसे आपको सब समझते ही हो क्या क्या करना चाहिए लेकिन हमसे पूछते तो हम बता दें बता दे, दे की रहा विवाह चाहना विवाह को तो धनुष के टूटने के अभी नहीं था और धनुष टूट गया और तो वो टूट गया विवाह धन भे विवाह मैंने जैसे सब विश्व भर घोषणा कर दी गयी थी कि जो धन को तोड़ देगा उसके साथ हो जाएगा तो इसके सीता जी का दौरा हो गया अब जाएगा <laughs> सीता जी को प्राप्त हो गए समय उसी से शिवराम की छोड़े जो जोड़ लोने के साथ आप आध्यात्मिक रूप से देख लो कि जीव को परमात्मा से मिलने में चुटने दे मोह के भंग होने के अधीन जहाँ मोह भंग हुआ जीव परमात्मा से मिल गया अब अगर, अगर मोह भंग हो जाए तो उसके बाद जीव को परमात्मा से मिलेंगे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए तो मोह भंग हो गया साथ साथ तो उसके बाद जीव परमात्मा से मिल गया हाँ जी क्या करें इसलिए बोले कि जो दुष्प्रकार थे ये जो धन उसी के साथ साथ ये कार्य हो गया धन भय जवाहू स्वर्ण निर्नाग विदित सबका और उसकी सूचना भी सब हो गयी धनुष टूटना क्या था इतना जोर की आवाज कि सब जगह लोग लेकर के पाताल पातालो तक और मनुष्यों के मृत्यु लोग धन गुंज गई सब लोग जान गए कि बस अब जो है धनुष टूट गया है और ध्वस्त टूट गया इसके मैंने भगवान राम ने धन तोड़ा सीता जी का बराह हो गया है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं इसलिए सबको मालूम भी हो गया सूर्य निर्णायक विजित सबका इसलिए बोला कि विवाह जैसा एक कार्यक्रम ऐसा है तो सबको मालूम भी होना चाहिए विवाह तो जैसे मानो कोर्ट मरीज भी हो जाती है कोर्ट में गए एप्लीकेशन दी जिसने उसके ऊपर साइन कर दिए तो हो गए जनोगी शादी लेकिन सब लोग जानते तो नहीं है विवाह में एक काम ये भी सबको जनाई हो जानी चाहिए सबको लड़के के पक्ष के लड़कियों के पक्ष के मित्रगण उनको सबको मालूम हो जाना चाहिए कि हो गया ये कैसे मालूम हो उसी के लिए बरातें आती हैं निमंत्रण भेजे जाते हैं सबको खिलाया जाता है हा? वो केवल फिल्म थोड़े सबको जलाने के लिए सारा कार्य संपन्न घोषणा हो जाए सब जुड़ जाएंगे कहते हैं शाह मित्र जी वो तो टूटा और कहातल के आवाज उतनी वो तो सब जानी गए अब जलाने की भी बात कार्य पूरा हो गया उसके तो साथ, साथ लेकिन कहते हैं कदम जाए तुम करू अब यथा दंश व्यवहार लेकिन तो भी अब तुम जाओ और जैसा दंश का व्यवहार है उस प्रकार तुम करो कदम करो ये क्या है जो दो, दो बातें होती है जो तो समाज में व्यक्ति सामाजिक प्राणी है समाज में रहता है तो उसे दो बातों तो का ध्यान रखना पड़ता है अपना ध्यान तो रखते व्यक्ति लेकिन समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है और आगे परंपरा कैसी चलेगी समाज में उसका भी ध्यान रखना पड़ता एक समय कोई व्यक्ति कोई किसी प्रकार का कार्य करे तो उसे तो अपनी श्रद्धा को विचार कर लिया लेकिन वो सोचे कि तो उसके बाद उसके जो अनुगामी आएंगे जो दूसरी तीसरी पीढ़ी उसके बाद में आएगी वो इससे क्या शिक्षा देगी उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता अगर वो ध्यान नहीं देते क्योंकि तो जो है लोगों लोगो को तो मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता समाज में और फिर लोग अपने मनमानी करने लगते हैं भटक जाते हैं इसलिए समाज सही रास्ते पर चलता रहे उसके लिए एक परंपरा बनाई जाती है और उस परंपरा का निर्वाह किया जाता है आवश्यकता हो ना आवश्यकता हो तो भी निर्वाह किया जाता है तो वो परम्परा जो चलती रहे तो रूप ऐसी लोग बात अपने अपने विधि विधान कार्य जीवन संचालित उनका रहे इसलिए कहते हैं यदि विवाह तो हो गया इस प्रकाश से धनुष टूटते ही लेकिन जो लोक है वही पूरी करनी चाहिए जिससे अन्य लोग ये तो दोनों राजा हैं महाराज दशरथ भी हैं राजा जनक भी हैं फिर तो इनकी जनता भी है साथ ही तो शासन इनके ऊपर करते हैं तो वो भी तो देखेंगे राजा ने क्या किया कैसे विवाह किया इसलिए उनके लिए भी एक आदर्श होना चाहिए तो जैसा आदर्श होना चाहिए वही रीति तुम करो विवाह तो में कितनी बातें ध्यान रखी जाती हैं, उनको पूर्ति करनी पड़ती है परंपरा से एक प्रकार हर व्यक्ति के वंश में अपना अपना व्यवहार अपना अपना तरीका है विवाह का मैंने उसमें पूजन होते हैं कहीं कुछ होते हैं कहीं माला पहनाई जाती है कहीं बैठाया जाता है कहीं उनका किया जाता है कहीं हमको किसी प्रकार से कुछ किया जाता है अपने अपने रीति रिवाज अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार की है तो जैसा दंश व्यवहार हो उस व्यक्ति को अपने वंश व्यवहार के अनुसार उसी परंपरा के कार्य परम्परा चाहिए और फिर उसमें चार बातों को ध्यान रखना चाहिए तो बोले फिर की आचार आचार के मान है ये व्यवहार प्रथा जैसे चलाई जाती है जैसे कार्य होना चाहिए उनमें चार बातों को ध्यान रखो ये रामायण लिखने के लिए नहीं नही बातें ये, बात ये चारों बातें सीखने की जानने की और जीवन में ध्यान रखने की हैं। एक बात ये कि बिपलों से पूछ करके करो दूसरी बात कुल के जो वृद्ध लोग हैं, उनको आगे रखो जैसा वो कहें वैसा करो और गुरु को भी इग्नोर न करो हर बार व्यक्ति के परिवार में कोई ना कोई गुरु होता है जो गुरु होता है उसे पूछ लो कैसे तो करना चाहिए वो भी जो आज्ञा दे दे सब करो और तीसरे वेद वेद वैदिक रीत ऐसी कार्य होना चाहिए बेद, बेद क्या है वेदों में जो ऋषियों ने पहले प्राचीन काल में हुए वो लोग जानते रहे कि किस प्रकार का चार व्यवहार करने से आगे चलकर करके इसके परिणाम अच्छे निकलते हैं दूरदृष्टि उनमें है ऋषियों की और उन्होंने वेदों में उस बात को पद दिया है तो उसको अगर पालन करेंगे तो तत्काल चाहे वो लगे की किसी काम की बात नहीं है लेकिन परिणाम में जाकर के वो भली होगी इसलिए वैदिक रीति भी अपनाई जाती है तो संक्षेप में वैदिक और लौकिक रीत जो बोलते हैं वैदिक रीत भी अपनानी चाहिए और जो वेद में बताया गया उसे पूरा करना ही चाहिए सबको और लौकिक रीत भी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की हो जाती है वैदिक मान लो सबकी एक वेद में सबके लिए बता दिया ये बता दी सबके लिए हो लेकिन फिर वैद्य जो अपने अपने वंश की रीत हो जाती है कुल की रीत हो जाती है वो फरक, -फरक करके कर हो जाती है तो देखते हैं सबके विवाह तो सबके होते तो सबने जो कॉमन फैक्टर है वो वैदिक और जो सबने लोगों के रीत रिवाज अलग अलग हैं वो उनके वंश के अनुसार हैं और दोनों ही मान्य हैं दोनों ही की आवश्यकता भी है ये कार्य होना चाहिए और लौकिक रीत में तीन बातें ध्यान रखनी चाहिए दो, दोनों रीते में होंगी जबकि वेद के अनुसार का कार्य कब होगा जब ये ये सप्ताह का ध्यान रखें चित्र का कुल वृद्धि गुरु का मित्र क्या करेगा पंडित जी के पास जाओ उनसे पूछो की विवाह होना है लगन बताइए तो वे सब सबका देख करके बता दे के अनुक अनुक लगन में ये विवाह होगा दोनों के देखे उनकी जनपद देखे उनके लक्षण अच्छा देखे उनको देख करके किस मुहूर्त में सब क्या विवाह होना चाहिए तो वो देखकर बताएगा तो वो करना चाहिए ऐसा नहीं कि हम जो मर्जी आता कर लेंगे हाँ वो तो कर लो तो, लो, ही तो कर ही तुरान दुनिया करते है लेकिन अपने जो वो वैदिक रीति ये है की लगन मुहूर्त की तैयारी देख करके सब विवाह का कार्य संपन्न चाहिए एक का। तो ये वित प्रकार विवाह का कार्य होगा वहाँ भी मौजूद रहेगा और बिप्र ही वेदों की रीत बताते हुए और वैदिक परम्परा से युद्ध इत्यादि करा करके हवन इत्यादि करा करके विवाह का कार्यक्रम पंडित ही कराएगा इसलिए उसको भी आगे रखो दूसरा जो है घर के जो वृद्ध लोग है उनसे पूछ पूछ करके करो जैसा वो कहे वैसा करो वृद्ध लोगो को सारे जीवन का अनुभव वो जानते हैं क्या सोचना ठीक रहेगा इस अच्छाई क्या है उसमें बढ़ाई क्या है कैसा क्या व्यवहार होना चाहिए इसलिए उनसे पूछ कर जो आदि की पीढ़ी के आए हैं उनको इतना आगे अनुभव नहीं है जानकारी नहीं है उसको क्या कैसे क्या होना चाहिए इसलिए बड़े लोगों का मार्गदर्शन आवश्यक और फिर इस प्रकार के कार्यों में कभी कभी समस्याएं उत्पन्न होती है और उन समस्याओं का समाधान यही प्रतिजन ही जानते हैं वही बताएंगे जिस समस्या का समाधान कैसे होगा इसलिए उनको आगे रह करके ये करते हैं और गुरु की भी आवश्यकता पड़े गुरु से पूछ करके कार्य करो गुरु से पूछने के माने ये है उसका भी आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए उसके भी मन को प्रसन्नता होनी चाहिए गुरु भी यही चाहेगा कि ऐसा कार्य सम्पन्न हो ऐसा संबंध हो जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो इसलिए उनसे गुरु से भी पूछ करके करो उसका भी सम्मान होना चाहिए जैसे माता पिता का सम्मान और जो तो उनसे भी और अधिक दृढ़ पितामा लोग हैं उनको भी पूछ करके करो तो जैसे इनके माता पिता पितामा लोग हैं उनसे पूछ करके कार्य होना चाहिए ऐसे गुरु भी उसी स्थान पर है उससे भी पूछ करके होना चाहिए तो इनके पूछने से इनका इनका सम्मान भी इस समय इनको सम्मान देते हुए ये सब कार्य चाहिए इनका सबका होना चाहिए सब कार्य होना, होना चाहिए तो ये सब इसमें गोहे ने ये बता दिया ठीक ये विवाह जैसे कार्यक्रमों में इतनी बातों का ध्यान रखना चाहिए आज देखे परे राव कही भले ही कृपाला काला बहुर महाजन सकल बुलाये आये सबन सागर शुरुआ मंदिर सुरवासा नगर समारोह चारूकाशा भर तु चले निज निज ग्रह आए कु परिचारक बोली कठाए प्रचरु विचित्र विपान बनाये सिर भर वचन चले सचुकाई न नाना विधि कीने भार हरिचंद के खंभा हर के पत्र फल पदमराज के फूल रचना देखे के भूल पवन की की जय विश्व जी ने सम्मत सम्मति की सरकार कैसे संबंध होगा जब होगा जब अयोध्या में उसका समाचार सूचना दीजिए दूध अवध तो प्रकट हो जायी साथ दशरखी और उनको महाराज दशरथ को वहां से बुला करके लाए अब इसमें दशरथ को बुलाकर अकेले थोड़ी आ जाएंगे जब उनको बताया जाए भगवान राम का बवा निश्चित हो गया है वो वहीं हैं है। इस बात की सजा तो करके सूचना उनको दे दूट जाए और सूचना दें तो महाराज वहां देना करके सब तो तो तो बातें आगे होनी होता है इसलिए उनका यहाँ विस्तार नहीं बताया कह दिया विवाह कार्य सम्पन्न होगा इतनी बात को गणन जी ने समझ दिया तो फिर उन्होंने दूटों को बुलाया मुझे तो रहा कभी भले ही कृपा आला है बस उन्होंने कह दिया उनसे मुखी से महाराज जनक ने प्रसन्न होकर बहुत सी बात की बात यह की जैसा जनक जी पहले अपने मन में चाहते थे वही विश्वास जी ने कह दिया इसलिए जनक जी प्रसन्न मुझे राजा जनक जी प्रसन्न होकर और भले ही के पाला कि आपने जैसा कि बहुत सही कहा वैसा ही हम करेंगे वहाँ पर हमको प्रसन्न गुतों को भेजेंगे और ये कहा बता रहे हो वैसे महाराज दशर को बुलाएस महाराज दशरथ को बुलाने में समस्या थी महाराज दशरथ जो है वो चक्रवर्ती राजा है जनन जो है अधीनस्थ राजा है इसलिए चक्रवर्ती राजा अधीनस्थ राजा को अपने यहाँ बुला भेजे ये कठिनाई पड़ती तो है कोई तो छोटा राजा बड़े राजा के साथ पूजे क्या आप आइए पर ऐसे करके उसको बुलाना उसके लिए अशोकनीय छोटे राजा को बड़े राजा के पास जाना चाहिए मित्र जी का आश्रय लिया का तो गया विश्वामित्री जी ने कहा और जनक जी ने फिर पत्र भेजा तो दोनों तरफ के कहने से दशरथ जी को बुलाया तो दशरथ जी को बुलाने में जनक जी की लगता दब गई जी की महानता सामने आ गई और उनके दल पर महाराज दशरथ आने को तैयार किया तो देखो काम कैसे बनते है कैसे करके व्यवस्था सोची जाती है की क्या किया जाए कैसे हो तो इस प्रकार की युक्ति बनाई गई तो जब विश्वामित्र जी ने कह दिया तब तो जनक जी ने फिर दूतों को बुलाया एक पत्र लिखा और पत्र लिखा करके उनको कि प्रकार से विश्व भगवान राम लक्ष्मण जी को लेकर आए थे और उन्होंने तोड़ तो दिया और विश्व मिश्री जी की कृपा से ये सारा कार्य हुआ तब तो उन्होंने ये विश्वामित्री जी ने ये इच्छा प्रगति की है की अब आप वहाँ ऐसी भारत लेकर के आइये ने नहीं है लेकिन विश्वामित्री जी ने कहा है की आप वहाँ ऐसी दोनों तर की बात हो गई राजा जनर की बात भी हो गई बात हो गई अब वो पत्र में क्या लिखा गया था वो यहाँ पर तो नहीं खोला तो अब पत्र में जो कुछ लिखा है, जब पत्र जायेगा तो राजा जनक बार बार पढ़ेंगे पत्र लिख करके भूलगा पत्र का यहाँ नाम भी नहीं दिया नाम दू तो बोले तो ताला दूसरे को बुलाया गया और किसी समय शीघ्र भी उनको भेजा गया अब शीघ्र को खड़े खड़े भेज गया वहीं पर कोई अर्थ लगाया तो वहीं लगा तो जहां पर यज्ञशाला नहीं खड़े गए वहीं जूटों को बुलाया दिया अभी पत्र भी लिखना है इसलिए जो है फिर वहाँ पर ये बात यहां पर अपने आप समझनी चाहिए कि फिर वो यज्ञशाला का कार्यक्रम वहीं से समाप्त हो गया और विश्व जी भगवान राम लक्ष्मण को के जहाँ खड़े हुए थे वहाँ अपने स्थान पर चले गए और गणित जी भी अपने स्थान पर राजमहल गए मंत्रियों को बुला करके पत्र लिखा करके जूटों को फिर बाद में भेजा लोग लो चले गए अब अब इसके बाद बाद वाला कार्यक्रम जो है अब वहाँ पर तो न कहीं नगरवासी कोई रह गए न कहीं अब भगवान राम वगैरह साला वहाँ रह गई अब तो वो राजा जनक के राजमहल में विवाह का यज्ञ मंडल तैयार होना था तो उसकी तैयारी होनी थी उधर तो दूर चले गए को तैयार करके और जनखों में बाल्मीकि इत्यादि देखो तो बड़ी विस्तार है वहाँ बता दिया कि फिर जूतों से कहा गया कि सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ों को लाओ उनके ऊपर बैठकर के जाओ और आयोजन इस प्रकार से बोलना उनसे इस प्रकार से कहना ये समझने समझने तो वो सब बार करना है तत्काल उनको भेज दिया अब इसके बाद जो है तैयारी क्या होने लगी विवाह की बहुर महाजन सकल बुलाए आयु सदन सादर शरण आए महाजन कुमार नगर के श्रेष्ठ जन जितने भी है विशिष्ट पुरुष नगर के जो उनको सबको जनक जी ने बुलाया और बुला करके तो उनको कहा कि भाई अब विवाह की तैयारी करनी है इसलिए साझा चाहिए तो जनक जी को सम्मान प्रदान किया आए सबने ने सादर शरमाए आए तो सादर श्रम नाई का तात्पर्य है कि उन्होंने जनक जी से पूछा कि आप हमने किसको किस, किस लिए बुलाया है क्या आज्ञा हमारे लिए हमको क्या करना चाहिए तो जनक जी ने उनका बताया कि हाथ बाट मंदिर सुरबाशा नगर से मारो चारो का ये उन लोगों के लिए आदेश तुम हाथ बाट हाथ के माने बाजार बाट के माने सड़कों है और मंदिर सुरबाशा देवो के मंदिर देवताओं के बात के स्थान ये सभी स्थान जितने से उन सबको विशिष्टी सबकी सजाव हो सकते अपने अपने मकान को तो सजाओ अपनी अपनी दुकाने को तो सजाओ अपनी अपनी सड़कें को सजाओ लेकिन जो मंदिर है उन सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है मंदिर भी अब देखो अपनी के अनुसार प्रथा तो किस प्रकार से होनी चाहिए ऐसा नहीं कि जब हो तो अपना तो अपना तो ध्यान रखें अपना अपना तो घर सजा लें अपने घर के सामने जो सड़क साफ कर उसको भी सफाई कर ले और मंदिर से कोई मतलब नहीं मंदिर वैसे ये तरीका नहीं है अपना पवस्कार के साथ में मंदिर जहाँ जाकर के देवताओं की पूजा होते किसी कार्यप्रोत होगा उसके पहले जाकर के मंदिर भी ले जाते हैं वहाँ पूजा कराते हैं दोनों तरफ होती है जो बालक जिनका के जवाब होता है उसको भी मंदिर में ले जाते हैं पूजा कराते हैं जो पुत्रिया होती हैं उनको तो मंदिर में ले जाते हैं पूजा कराते हैं तो पूजा कराने तो मंदिर में पहुँच गए लेकिन मंदिर की सफाई भी तो करो मंदिर की सजावट भी तो करो कब पूजा करो